हम आपको सुनवा रहे हैं पुस्तक कौन देशभक्त कौन देशद्रोही इतिहास के मिथ्याकरण के विरुद्ध इस किताब को प्रकाशित किया है संगठन नौजवान भारत सभा ने किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा की समूची विचारधारा को कटघरे में खड़ा करती है आरएसएस की स्थापना की पृष्ठभूमि हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा ऐसी उनकी समानता आजादी आंदोलन में इनकी भूमिका हो या वर्तमान में खुद को देशभक्त और अपने वैचारिक राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को देशद्रोही कहने की बात हो ये पुस्तक सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों व प्रमाणों सहित ये साबित करने का प्रयास करती है कि आर और भाजपा अपने हिंदू राष्ट्र के अतार्किक अवैज्ञानिक एजेंडे को तानाशाही पूर्ण तरीके ऐसी देश की जनता आरोप थोकना चाहती है और देश की आवाम को जातियों और धर्मो में बाँट सत्ता में बने रहते हुए अपनी और अपने पूंजीपति आकाओं की तिजोरिया भरते रहने का काम बदस्तूर जारी रखना चाहती है पुस्तक में कही गई बातें संगठन के अपने विचार हैं। तथ्य और संदर्भ भी वही हैं जो पुस्तक में दिए गए हैं आपकी सुविधा के लिए इसे कई भागों में बांटा गया है सुनिए इस पुस्तक का पहला भाग इसकी भूमिका और पहला अध्याय आर के देशभक्ति के शोर का सच मई दो को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के सत्ता में आने के बाद देश में जिस तरह फांसीवादी शक्तियों ने जनता की हर एक जायज आवाज को दबाकर झूठ और फरेब फैलाना शुरू कर दिया है ये किसी भी इंसाफ पसंद व्यक्ति के लिए बेचैन कर देने वाला है चारों तरफ जनवाद विरोधी इन शक्तियों ने भीड़ की मानसिकता बनाना शुरू कर दिया और ये फैलाना शुरू कर दिया कि जो मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हां में हां नहीं मिला रहा है वो देश विरोधी और देशद्रोही है देश में एम एस कलबुर्गी गोविंद पंसारे नरेंद्र दाभोलकर की हत्या सच लिखने और बोलने के कारण कर दी गयी दादरी में अखलाक नामक एक मुसलमान की हत्या उसके घर में गाय का मांस होने की अफवाह फैलाकर कुछ हिंदुत्ववादी गुंडों द्वारा कर दी गई धर्म और संप्रदायिकता की राजनीति करने वाले इस गिरोह ने इधर बड़े जोर शोर से राष्ट्रवाद और देशभक्ति का राग लापना शुरू कर दिया है इस पूरे शोर शराबे में भगवा फासीवादी एक ओर जनता के बुनियादी हकों की आवाज को खून में डुबो देना चाहते हैं तो दूसरी ओर देश का फांसी करके जनता आरोप तानाशाही थोप देना चाहते है विकास और काले धन की बात करते हुए सत्ता में आए इन दो मुहों ने एक बार फिर जनता को बेवकूफ बनाने का काम ही किया है मोदी अपने चुनाव प्रचार में हर आदमी के खाते में काले धन का पंद्रह लाख रुपए देने का जो चुनावी वादा करते हुए इतरा रहा था उसे बड़ी बेशर्मी से अमित शाह ने चुनावी जुमला बता दिया ये इनके दुस्साहस और बेशर्मी की इंतहा नहीं तो और क्या है क्या जनता ऐसी जिन वायदों आरोप वोट लिए गए उन्हें चुनावी जुमला करार देना जनता और देश के बारे में इनके मंसूबों को नहीं दिखाता है आज पूरे देश में भुखमरी बेरोजगारी महंगाई अभूतपूर्व स्तर पर है देश की 33 करोड़ आबादी भयंकर तरीके से पीने के पानी के संकट से जूझ रही है उच्च शिक्षा के बजट में 55 फीसदी की कटौती इस बजट में कर दी गई है वहीं दूसरी तरफ पूंजीपतियों और कारपोरेट घरानों को लाखों करोड़ों रूपए के कर्ज माफ कर दिए गए कश्मीर ऐसी लेकर पुडुचेरी तक तमाम विश्वविद्यालयों में सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उन पर पुरुष लाठिया बरसा रही है पूरे देश में दलितों और अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। संघ उसके अनुसंगी संगठन ही नहीं बल्कि भाजपा सरकार के विधायक और मंत्रियों तक की भूमिका निसंदिग्ध रूप ऐसी सामने आ रही है देश में ऐसी परिस्थितियों में ये सरकार ऐसा नहीं चाहती कि आम आदमी अपनी रोजी रोटी छात्र अपनी शिक्षा और किसान मजदूर अपने हक की बात सोचे ये देशी विदेशी पूंजी की सेवा में आने वाली किसी भी बाधा को समाप्त कर देना चाहती है और देश में ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि कोई भी अपने हक अधिकार की बात सोच भी न सके और सिर झुका पूंजीपतियों की गुलामी बजाते रहे और फांसीवादी गुंडों की हाँ में हा मिलाते रहे इसके लिए संघ भाजपा गिरोह पूरे देश में उन्माद का ऐसा माहौल बना रहा है जिसमें लोग विवेक और तर्क को भूलकर भीड़ में तब्दील हो जाएं और वास्तविक मुद्दों को छोड़कर आपस में ही लड़ मरे ये रक्त पिपासु आदम केवल गुजरात और मुजफ्फरनगर जैसे नरसंहारी नहीं कर रहे हैं बल्कि छोटे छोटे स्तरों पर हत्याए और अफवाहों को फैला कर लोगों में दुश्मनी और दंगे भड़का रहे हैं आज इनकी असलियत को समझने के लिए आम जनता को अपने किसी भी पूर्वाग्रह को छोड़कर कर संघ भाजपा परिवार की सच्चाई को समझने की जरूरत है क्योंकि जब फांसीवाद दंगों और हत्याओं को अंजाम देता है तो उसमें न सिर्फ अल्पसंख्यक गरीब मजदूर मरते हैं, बल्कि समाज में अपने को सुरक्षित महसूस करने वाला छोटा व्यापारी व मध्य वर्ग व अन्य भी उससे नहीं बसता आज हमारे लिए संघ भाजपा के राष्ट्रवाद और उसकी तथा देशभक्ति की असलियत को पहचानने की जरूरत है और उसके साथ ही देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले सच्चे देशभक्तों की क्रांतिकारी विरासत को जानने समझने की भी जरूरत है हमें एक उन्मादी देश भंजक भाजपा संघी राष्ट्रवाद नहीं बल्कि जनता के भाईचारे आजादी और जनता के जनवादी अधिकारों वाले समाज की जरूरत है आज हर एक इंसाफ पसंद नौजवान नागरिक और स्त्री पुरुष के लिए संघ भाजपा के असल चेहरे को देखने की जरूरत है क्योंकि ये हमारी आंखों के सामने ही हर झूठ को सौ बार दोहराकर सच बनाना चाहते हैं। अध्याय एक आर की देशभक्ति के शोर का सच संघ भाजपा द्वारा जारी देशभक्ति के शोर के बीच हमें ये खुद ऐसी सवाल करना चाहिए की देश क्या है और देशभक्ति किसे कहते हैं देश कोई कागज पर बना नक्शा नहीं होता ये बनता है वहाँ के लोगों से जनता से और देशभक्ति का असली मायना है जनता से प्यार इनके दुख तकलीफ ऐसी वास्ता और इनके संघर्ष में साथ देना देशभक्ति की बात करते हुए अगर इस देश की आजादी की लड़ाई पर नजर डाली जाए तो आज भी हमारे जहन में जो नाम आते हैं वह है शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद अशफाक उल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल देशभक्ति के लिए देश के अर्थ को समझना बेहद जरूरी है और ये जानना भी जरूरी है कि देश के लिए कुर्बान होने वाले इन शहीदों ने किसके लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी आज ये एक आम आदमी भी समझ सकता है कि देश कागज पर बना महज एक नक्शा नहीं होता न ही केवल जमीन का एक टुकड़ा होता है देश बनता है वहाँ की रहने वाली जनता से वो जनता जो उस देश की जरूरत का हर एक साजो सामान बनाती है वो किसान और खेतीहर मजदूर जो अनाज पैदा करते हैं वो जनता जो देश को चलाती है क्या इस जनता के दुख तकलीफ में शामिल हुए बिना उसके संघर्ष में भागीदारी किए बिना क्या कोई देशभक्त कहला सकता है भगत सिंह के लिए क्रांति और संघर्ष का क्या मतलब था वो किस तरह के समाज के लिए लड़ रहे थे 6 जून उन्नीस को दिल्ली के सेशन जज की अदालत में दिए गए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बयान ऐसी स्पष्ट होता है वो कहते हैं क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में अमूल परिवर्तन समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी आज मजदूरों को उनके प्राथमिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और उनकी गाढ़ी कमाई का सारा धन शोषक पूंजीपति हड़प जाते हैं दूसरों के अन्नदाता किसान आज अपने परिवार सहित दाने दाने के लिए मोहताज है दुनिया भर के बाजारों को कपड़ा मुहैया कराने वाला बुनकर अपने तथा अपने बच्चों के तन ढकने भर को भी कपड़ा नहीं पा रहा है सुंदर महलों का निर्माण करने वाले राजगीर लोहार तथा बढ़ई स्वयं गंदे बालों में रहकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर जाते हैं इसके विपरीत समाज के जोक शोषक पुंजीपति जरा जरा सी बातों के लिए लाखों का वारा न्यारा कर देते हैं ये भयानक असमानता और जबरदस्ती लादा गया भेदभाव दुनिया को एक बहुत बड़ी उथल पुथल की तरफ लिए जा रहा है ये स्थिति बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकती स्पष्ट है कि आज का धनिक समाज एक भयानक ज्वालामुखी के मुख पर बैठकर कर रंगरेलिया मना रहा है और शोषकों के मासूम बच्चे तथा करोड़ों शोषित लोग एक भयानक खड्ड की कगार आरोप चल रहे हैं श्रोत भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेज प्रश्न 338 संपादक सत्यम भगत सिंह के लिए जहां देशभक्ति का मतलब था जनता के लिए शोषण मुक्त समाज बनाने का संकल्प आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों की शहादत एक ऐसे मुल्क के सपने के लिए थी जो बराबरी समानता और शोषण से मुक्त हो जहां नेता और पूंजीपति घपलों घोटालों से देश की जनता को न लूटें मगर भाजपा के देशभक्त क्या कर रहे हैं क्या इस देश की जनता को याद नहीं है कि कारगिल के शहीदों के ताबूत तक के घोटाले में इसी भाजपा के तथा देशभक्त फंसे थे सेना के लिए खरीद में दलाली और रिश्वत लेते हुए भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पकड़े गए थे मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला और उससे जुड़ी हत्याएं देश की जनता भूली नहीं होगी भाजपा नेता दिलीप सिंह जुदेव कैमरे आरोप रिश्वत लेकर ये बोलते हुए पकड़े गए थे की पैसा खुदा नहीं तो खुदा ऐसी कम भी नहीं क्या जब देश की जनता महंगाई की मार से परेशान थी तभी मोदी सरकार ने पुणीपतियों के कर्ज माफी की घोषणाएं नहीं की ऐसे ही हैं ये राष्ट्रवादी और यही है संघ और भाजपा की देशभक्ति आज बात बात पर देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने वाले संघ भाजपा गिरोह की असलियत जानने के लिए हमें एक बार स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी करतूतों के इतिहास आरोप नजर डाल लेनी चाहिए स्वतंत्रता आंदोलन ऐसी विश्वासघात 1925 में विजय दशमी में अपनी स्थापना से लेकर 1947 तक संघ ने अंग्रेजों के खिलाफ चू तक नहीं की है जब अंग्रेजों के खिलाफ देश की जनता लड़ रही थी तब संघ ही लोगो को लाठियां भाजना सिखा रहे थे और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही देश भाइयों के खिलाफ आरएसएस के संस्थापक सरसंघ केशव बलिम हैडगेवार दूसरे सर एम एस गोलवरकर और हिंदुत्व के प्रचारक विनायक दामोदर सावरकर ने आजादी की लड़ाई से लगातार अपने को दूर रखा यही नहीं जब भगत सिंह और उनके साथी अंग्रेज सरकार से ये मांग कर रहे थे कि उन्हें फांसी नहीं बल्कि गोली से उड़ा दिया जाए तब सावरकर अंग्रेजी हुकूमत को माफीनामे आरोप माफीनामे लिख रहे थे जब देश में लाखों लोगो की चेतना में आजादी की लड़ाई में शरीक होने का विचार सबसे प्रमुख था उस समय आरएसएस ने न तो स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की और न ही भागीदारी करने की चाहत रखने वालों को ही प्रोत्साहित किया संघ से लंबे समय के कार्यकर्ता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी तो गोरी हुकूमत का विरोध करने वालों की मुखबरी में शामिल थे सोचने वाली बात है कि आज इन्हें लोगो को देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांटने का ठेका कृष्ण दे दिया आर की आजादी के संघर्ष ऐसी विश्वासघात को समझने के लिए हमें एक बार उसी के नेताओं के लेखन और भाषणों को देखें। असहयोग आंदोलन 1920 से 1921 भारत की आजादी में एक बड़ा आंदोलन था जिसने एक बार देश की जनता की आजादी की चाह को मुखर अभिव्यक्ति दी लेकिन गुरुजी नाम से जाने जाने वाले सर संघ गोलवरकर इस संघर्ष में शामिल नौजवानों के पक्ष की जगह कानून और व्यवस्था की चिंता जाहिर करते हैं जैसे कोई अंग्रेज अधिकारी या शासक की चिंता हो वो कहते हैं संघर्ष के बुरे परिणाम हुआ ही करते हैं 1920 सौ बीस के आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन के बाद लड़कों ने उद्दंड होना आरंभ किया ये नेताओं आरोप कीचड़ उछालने का प्रयास नहीं है परंतु संघर्ष के बाद उत्पन्न होने वाले ये अनिवार्य परिणाम है बात इतनी ही है की उन परिणामों को काबू में रखने के लिए हम ठीक व्यवस्था नहीं कर पाए सन उन्नीस के बाद तो कानून का विचार करने की आवश्यकता ही नहीं ऐसा प्रायः लोग सोचने लगे स्रोत श्री गुरुजी समग्र दर्शन खंड चार प्रश्न इकतालीस भारतीय विचार साधना नागपुर उन्नीस सौ गोलवर्कर के अनुसार संघर्ष के परिणाम बुरे ही होते हैं तो क्या भारतीय जनता आजादी के लिए संघर्ष नहीं करती अपने ऊपर जुल्म ढाने वाले कानूनों के प्रति भारतीय नौजवान चुप बैठते उसका सम्मान करते अंग्रेजों के कानून और व्यवस्था की चिंता करने वाले गोलवर्कर कम से कम यही राय रखते हैं। गवरकर संघ के स्वतंत्रता आंदोलन से अलग रहने की नीति पर मुस्तैदी से अमल किए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी उन्होंने यही रुख अपनाया उन्होंने कहा 1942 में भी अनेकों के मन में तीव्र आंदोलन था उस समय भी संघ का नित्य कार्य चलता रहा प्रत्यक्ष रूप ऐसी संघ ने कुछ न करने का संकल्प किया परंतु संघ के स्वयं के मन में उथल पुथल चढ़ ही रही थी संघ ये अकर्मण्य लोगो की संस्था है इनकी बातों में कुछ अर्थ नहीं ऐसा केवल बाहर के लोगों ने ही नहीं कई अपने स्वयं सेवकों ने भी कहा वे बड़े रुष्ट भी हुए स्रोत श्री गुरु समग्र दर्शन खंड चार प्रश्न 40, भारतीय विचार साधना नागपुर उन्नीस 1942 के आंदोलन के समय गुरवर्कर संघ संचालक थे जब देश की जनता में देश प्रेम आजादी के संघर्ष में अपना सब कुछ बलिदान करने की तीव्र इच्छा थी लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद होने के लिए लड़ रहे थे तो संघ ने क्या किया संघ ने कुछ न करने का संकल्प किया क्योंकि अंग्रेज भक्ति ही उनकी देशभक्ति थी 9 मार्च 1960 को इंदौर मध्य प्रदेश में आर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए गोलवरकर ने कहा नित्य करो में सदैव संलग्न रहने के विचार की आवश्यकता का और भी एक कारण है समय समय पर देश में उत्पन्न परिस्थितियों के कारण मन में बहुत उथल पुथल होती ही रहती है सन 1942 में ऐसी उथल पुथल हुई थी उसके पहले सन उन्नीस सौ तीस में भी आंदोलन हुआ था उस समय कई लोग डॉक्टर जी यानी हेडगेवार के पास गए थे इस शिष्टमंडल ने डॉक्टर जी से अनुरोध किया कि इस आंदोलन से स्वतंत्र मिल जाएगा और संघ को पीछे नहीं रहना चाहिए उस समय एक सज्जन ने जब डॉक्टर जी ऐसी कहा की वे जेल जाने के लिए तैयार है तो डॉक्टर जी ने कहा जरूर जाओ लेकिन पीछे आपके परिवार को कौन चलाएगा उस सज्जन ने बताया दो साल तक केवल परिवार चलाने के लिए ही नहीं आवश्यकता अनुसार जुर्माना भरने की भी पर्याप्त व्यवस्था उन्होंने कर रखी है तो डॉक्टर जी ने कहा आपने पूरी व्यवस्था कर रखी है तो अब दो साल के लिए संघ का ही कार्य करने के लिए निकलो घर जाने के बाद वो सज्जन न जेल गए न संघ का कार्य करने के लिए बाहर निकले स्रोत श्री गुरु समग्र दर्शन खंड चार्थ उनतालीस 40 भारतीय विचार साधना नागपुर 1981 दरअसल आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार गुलवरकर या हिंदुत्व के प्रचारक इस गिरोह का कोई भी नेता हो उसने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में एक ओर तो खुद भाग नहीं लिया वही दूसरी ओर उसने आम भारतीय को भी जो इनके संपर्क में था अपनी तरफ ऐसी पूरी कोशिश की कि वो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक न ही हो हिडगेवार ने एक बार संघ की तरफ से नहीं परंतु व्यक्तिगत रूप से नमक सत्याग्रह में भाग लिया लेकिन इसके बाद उन्होंने आजादी के लिए चल रहे किसी संघर्ष में भाग नहीं लिया गोलवलकर अंग्रेज शासकों को विजेता मानते थे और उनकी दृष्टि में विजेताओं का विरोध न करके उनके साथ अपनापन रखना चाहिए उन्होंने कहा एक बार एक प्रतिष्ठित वृद्ध सज्जन अपनी शाखा में आए वो संघ के स्वयं के लिए एक नूतन संदेश लाए थे उनको शाखा के स्वयंसेवकों के सम्मुख बोलने का अवसर दिया गया तो अत्यंत स्वर में वे बोले अब तो केवल एक काम करो अंग्रेजों को पकड़ो और मार मार कर निकाल बाहर करो इसके पश्चात फिर देखा जाएगा इतना ही कहकर बैठ गए इस विचारधारा के पीछे है राज्य सत्ता के प्रति द्वेश तथा शोभ की भावना एवं द्वेश मूलक प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति आज की राजनीतिक भाव विपन्नता का यही दुर्गुण है की उसका आधार है प्रतिक्रिया द्वेश तथा शोभ और अपनापन छोड़कर विजेताओं का विरोध स्रोत श्री गुरुजी समग्र दर्शन खंड चार्ट एक सौ 110 भारतीय विचार साधना नागपुर 1981। गोलवर्कर की नजर में जो कि आरएसएस के दार्शनिक गुरु की तरह माने जाते हैं ब्रिटिश हुकूमत के प्रति भारतीय जनता के मन में द्वेश रखना ठीक नहीं है ये सज्जन न ही उनका विरोध करने को कहते हैं तो क्या अपने ऊपर जोर जुल्म करने वाली अंग्रेजी सत्ता से भारत की जनता प्यार करती उन्हें गले लगाती आजादी के संघर्ष के दौरान जब आरएसएस ने लगातार लोगों को आजादी की लड़ाई से दूर रखने और खुद संघर्ष में भाग नहीं लेने का फैसला लिया उसी समय शहीद भगत सिंह और उनके साथी देश के नौजवानों ऐसी आजादी के लिए अलग जगाने और क्रांति का संदेश देश के हर कोने तक पहुँचाने की अपील कर रहे थे हिंदुत्व तो के प्रचारक और आरएसएस के करीबी संघ भाजपा गिरोह के पूज्य सावरकर अंग्रेजों से माफी नामे आरोप माफी नामे लिख रहे थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जेल से देश के नौजवानों के नाम ये संदेश भेजा जो 19 अक्टूबर उन्नीस को पंजाब छात्र संघ के दूसरे अधिवेशन में पढ़कर सुनाया गया जिसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे उन्होंने नौजवानों ऐसी अपील की नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने में पहुँचाना है फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में गंदी बस्तियों और गांवों की जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलग जगानी है जिससे आजादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा श्रोत भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज प्रश्न तीन संपादक सत्य आज यही संघ भाजपा गिरोह एक और लोगों को देश प्रेम का प्रमाण पत्र दे रहा है दूसरी ओर देश के सच्चे शहीदों के विचारों को जनता से दूर रखने की कोशिश कर रहा है और खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बता रहा है देश की आम जनता इतनी मूर्ख नहीं है देश के नौजवान इस संघ द्वारा बोले जाने वाले इस झूठ पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे आजादी के शहीदों का अपमान आज देश भर में गाल बजाते हुए टीवी चैनलों पर उन्मादी बात करना सभाओं में भड़काऊ भाषण देना आर और भाजपा का सबसे प्रिय काम हो गया है देश की आम जनता की शिक्षा चिकित्सा आवास और महंगाई जैसे मुद्दों को छोड़कर न जाने ये कि किस विकास की तोता रटन लगाए रहते हैं आज ये शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस और जन्मदिन तो मनाते हैं ताकि जनता की आँखों में धूल झोंक सके लेकिन क्या कभी सचमुच इन्होंने शहीदों का सम्मान किया है क्या जब तमाम क्रांतिकारी जेलों की कोठरियों में कोड़े खा रहे थे देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा चूम रहे थे तो संघी बाद बहादुरों ने एक बार भी उनका सम्मान किया क्या एक बार भी उनका साथ दिया इसका स्पष्ट इस उत्तर है नहीं संघ का पूरा संगठन और सोच झूठ और कुत्सा प्रचार का पुलिंदा है भगत सिंह राजगुरु और शफफाक उल्लाह बिस्मिल की जो शहादत आज भी देश के हर एक इंसान में देशभक्ति का एक आदर्श है देखिए गुलवरकर उस बारे में क्या कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति को छोड़कर अन्य सब संस्कृतियों ने ऐसे बलिदान की उपासना की है तथा उसे आदर्श माना है और ऐसे सब बलिदानियों को राष्ट्रनायक के रूप में स्वीकार किया है परंतु हमने भारतीय परंपरा में इस प्रकार के बलिदान को सर्वोच्च आदर्श नहीं माना है स्रोत गुलवरकर विचार नवनीत प्रश्न दो जिन शहीदों के बलिदान को अपने दिल में देश का हर बच्चा रखता हो उसे कमतर बता कर गुलवलकर किस भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं दरअसल आरएसएस और उसके नेताओं की संस्कृति है कट्टरता और नफरत फैलाना लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना नहीं तो जो क्रांतिकारी जनता के दिलों को अन्याय से लड़ने के लिए प्रेरित करते हों, उनके बारे में ऐसा सोचना क्या दिखलाता है गुलवलकर ने जहाँ अंग्रेज शासको को विजेता कहकर सम्मान ऐसी देखने की बात की वही उन्होंने क्रांतिकारी शहीदों को असफल व्यक्तियों के रूप में देखा और उनके बलिदानों को महान नहीं कहा शहादत की पूरी परंपरा की निंदा करते हुए कहते हैं निस्संदेह ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उनका जीवन दर्शन प्रमुखता पौरुष है वे सर्व साधारण व्यक्तियों से जो चुपचाप भाग्य के आगे समर्पण कर देते हैं और भयभीत और अकर्मण्य बने रहते हैं बहुत ऊँचे है फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप में नहीं रखा है हमने बलिदान को महानता का सर्वोच्च बिंदु जिसकी मनुष्य आकांक्षा करे नहीं माना क्योंकि वे अंततः अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हुए और असफलता का अर्थ है कि उनमें कोई गंभीर त्रुटि थी एम एस गोलवरकर विचार नवनीत जयपुर 1988, सौ अट्ठासी प्रश्न दो सौ के लिए महान आदर्श है सावरकर जैसे लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ माफीनामा लिखते हैं और जनता में हिंदू सांप्रदायिकता का जहर बोलते हैं। जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोग लड़ रहे थे तो सरकार लोगों को पकड़कर जेल में डाल देती थी गोलियों से भून देती थी फांसी पर चढ़ा देती थी उस समय अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ना साहस और जोखिम का काम निसंदेह था और जिनको देश के लिए प्यार था उन्होंने जीवन का जोखिम उठाया लेकिन इन सब के प्रति आर तिरस्कार भाव रखता है जेल जाना उसके लिए ठीक नहीं था और उस समय वो लोगों को लंबा जीवन जीने का उपदेश दे रहा था हिटकेवर की जीवनी के अनुसार देशभक्ति का मतलब केवल जेल जाना नहीं है इस तरह की दिखावटी देशभक्ति में बह जाना सही नहीं है वे अक्सर ये अपील किया करते थे कि वक्त आने पर देश के लिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहने के साथ साथ देश की आज़ादी के लिए संगठन बनाते हुए जिंदा रहने की इच्छा भी बहुत जरूरी है स्रोत सीपी भिंजकर संघ वृक्ष का बीज डॉक्टर केशव राव हेडगेवार प्रश्न 21 सुरुचि दिल्ली उन्नीस सौ और हेडगेवार तथा गोलवलकर का मतलब जिस संगठन से था वो था संघ जिसने आजादी की लड़ाई में भागीदारी से दूर रहते हुए जिंदा रहने और माफी नामे लिखने में अपनी भूमिका निभाई तो श्रोताओं आप सुन रहे थे पुस्तक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 या डोनेट करके सहकार रेडियो के संचालन में अपना आर्थिक सहकार भी सुनिश्चित करें सदस्यता की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो इस किताब की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को नमस्कार किताबें करती हैं बातें